नहीं है दो अनुमान बना दे रहे इसके आधार पर जागृत हो दिवा जागृत में जो दृश्य होता है जितना भी घटपता दी और जीव है वे सब क्या है चित्त अवित्रित तो चित्त से भिन्न नहीं है क्यों तो चित्त क्षणीयता तो चित्त का दृश्य होने के नाते चित्त क्षणीय जीव स्वप्रगता जो सब स्वप्रदृष्टा का चित्त है उस तो चित्त के द्वारा पर दृश्यमान वह जीवों के समान और वह चित्त जो है जीव का द्वारा इक्षणात्मक चित्तम तो जीव के इच्छात्मक जो चित्त हो भी गया है तुम अव्यतिरिक्तम थोड़ा शुद्ध है तद दृष्टु रव्यतिरिक्तम हो तो सकता है तो शुद्ध कर दिया हो नहीं किया तो कर लेना द्रष्टु अव्यतिरिक्तम तथ्रष्टु रिक्तम रुरा होनी चाहिए तो रेप ऊपर चढ़ा दिया गड़बड़ा दिया दृष्ट रातम रही होनी चाहिए पक्षे राम चढ़ाया हल कर दिया गलत स्वित्व स्वप्रदान दिया वो जागृत दृष्टा था दृश्य कौन ये चितनी क्युकी स्व दृष्टा गया वहाँ का चित क्या था दृश्य था जागर दृष्टा का दृश्य भूता है चित्र अतः चित्र भी क्या है उस दृष्टा ऐसी वितरित नहीं हो सकता इस प्रकार से अनुमान को यह दर्शाया गया है बाकी तो शब्दों का जोर जो अर्थ है तो कार्यक्रम में जो पूर्व कार्यक्रम है तिरसठ और चौसठ में उन कार्यक्रम में जैसे अर्थ किया गया वैसे ही शब्दार्थो तो को ग्रहण कर लेना है कदम चलो यह दृष्टा जो है दृष्टित्व जो है चार के दृष्टा है चाहे स्वप्न के दृष्टा में दृष्टित्व आया है दृश्य यानी सापे दृश्य ना दर्शक नाम कहा नाम ना पड़ेगा और उनका नाम इसे दृश्य पड़ रहा है क्योंकि आप दृष्टा तृत्य के लिए दृश्य की अपेक्षा दृश्यत्व के लिए दृष्टित्व की अपेक्षा हो गया उभय अन्योन्य आशक्त हो गए आते दोनों ही सब कुछ जागरूकता दृष्टा सप्तृष्टा करके जो परिचन्नता है वो परिचन्न वस्तु भी सत्य नहीं जागृत दृष्टित्वी कर नहीं दृष्ट दृष्टर दृष्टि रूपा है जागृत का दृष्टांकर दृष्टांक दृष्टि रूपा चैतन्य है वो शुद्ध भ्रम वही वास्तविक वस्तु है ये भी नहीं है इसे ही अन्य दृश्यते नक्षण शून्य मैं अन्योन्य दृश्यते, अन्योन्य दृश्य वचित और चैत्य ये दोनों ही परस्पर दृश्य चित्तवी दृश्य है और वो गढ़ावी दृश्य है लेकिन चित्त दृश्य घटबड़ा देता है का दृश्य चित्त हो जाता है कैसा तो हो जाएगा अन्योन दृश्य ये दोनों के दोनों चित्ता और चैत्य ये दोनों परस्पर एक दूसरे के दृश्य हो जाते हैं। ऐसे कैसे बचते है वो अरे कहने का मतलब विद्वान से पूछो तो क्या करता है किमतर सिज परस्पर एक दूसरे के दृश्य हो जा रहे करते हो है। कहते हैं भाई मत छ मौन हो जाता कहते ही मत क्यूँ कुछ तो बताइए इसके बारे में कहते क्या करो कोई प्रमाण ही नहीं किसी प्रमाण के द्वारा कोई तरफ दो तरह कहू उस विषय में यह ऐसा चीज है करके लक्षणा शून्य ये प्रमाण आदि का रहित विषय होने के नाते प्रमाण विषय नहीं है तो इनके दोनों अप्रामाणिक है नहीं तुमके अरे में क्या व्याख्यान करूंगा इस दोनों ही अनिर्वचनीय लक्षण शून्यम तो भयम तो क्यों दिखा करे तनमते नहीं बगरी ये दोनों ही प्रमाण शून्य होने के नाते जाना इन दोनों का दो चित्त और चैत्य दोनों ही कल्पित है दोनों ही मिथ्या है इसे दोनों ही अनिर्वचनीय और तनमते नहीं है थे ग्रही व्यवहार हो रहा है प्रमाण और प्रमे व्यवहार ही नहीं हो सकता सपन में जितना भी आपने देखा सुना खाए पीए घूमे फिरे जो जो हुआ दसो इंद्रिया के ग्यारह इंद्रिया काम करे बैठे लेकिन इंद्रियों के का कार्य और उस इंद्रन के द्वारा गृह वस्तु सब प्रामाणिक मानोगे मह प्रमाण को प्रमाण है कुछ तो प्रमाण का प्रमेय को प्रमेय भी नहीं माना जा सकता अतः अत्यप्रे वर् प्रमाण प्रमेय वास्तव प्रमाण प्रमेय व्यवस्था प्रमे है नहीं मिथ्याग्रतकारी तो जो प्रमाण प्रमेय ग्राह का व्यवस्था हम कर रहे हैं ये भी वास्तव में चलो तचित एवं तवल तन मते ने चिंता को लेकर के कहा जाता है कि ग्रहण कर रहा है और इस चीज को ग्रहण कर रहा है ऐसे व्यवहार हो जाते है। कहते हैं भाषा तो इसी में पीछे इधर ही कहते हैं जीव चित्ते उबे जीव चित्त और चित्त चैत इसी प्रकार चित्त और चित्ता गड़बड़ाई फिर जीव और चित्त दामा। जीव का अपना अंतर करने है चित्त जीव चित्त और चित्त चैत्य तो देखा था चित्त चैत्य को पहले अभिन कर दिया पर जीव और चित्त को भी अभिन कर दिया था पूर्व कौन चित्त से अभिन्न और दृश्य है और चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है ये तो सिद्ध इसे जीव और चित्त इसे दूसरा जोड़ा कौन है चित्त और चैत्य सब सत्य अन्योन्य दृश्य ये दोनों के दोनों अनोनी दृश्य त्रेज एक एक को दृष्टित्व ग्रहण कर रहा हूँ मान हो रहा है तो भी दृश्यधीन होकर दृश्य ना हो आप अपने आप को मैं दृष्टा हूँ एक कह नहीं सकते कैसे कहोगे मैं दृष्टा हूँ मैं श्रोता हूँ सुना नहीं श्रोता कैसे हुए सुनोगे तब ना बोले तो सुनने के अभी श्रोतृत्व आपने सुना इसरा आप तो श्रवण है ये शब्द है तो श्रोतृत्व अध्रवण है श्रवणाधीन श्रोतृत्व एक दूसरे के स्वरूप हो होता है है, एक दूसरे के ये सापेक्ष शब्द ही होते हैं, जितने भी शब्द प्रयोग करोगे ये सब सापेक्ष शब्द है इसे कहते चितिपण कर विषय विषय इतरे अन्योन ग्राह्य इन दोनों की ग्राह्यता अन्योन्य है दृष्टित्व ग्राह्यता आ गई है दर्शन के कारण से, दर्शन की ग्राह्यता आ गया है दृष्टित्व के कारण इन दोनों के परस्पर ग्राह्यता गण्यता जो है वो है मानना पड़ेगा क्यों जीवादी विषय अपेक्षा ही चित्तम लाम बहुत जीवादी विषय अपेक्षा को लेकर के आप कहते हो ये चित्त मेरा चित्त है मेरा मन है मेरी बुद्धि है कहते नहीं कहते जीवरूपी के दृष्टिकोण से विषय बन करके आप चित्त को ग्रहण करते हो यह चित्त होने के बाद चित्त संबंधित आपको चिराभास न होता अंतकरण में चिराभास ना हो तो मैं इस चित्त से संबंधी हूँ मेरा चित्त ऐसे और कैसे करोगे आप जब तो मेरा मन है इसका आपने मन में भी तमाम चिराभा में मेरा तुझो लाए हो आप और मम संबंधी ये जो वार लाया है वो चित्त हो गया इसके जीवाम ही चित्तम नावा जीव भी क्या है एक कल्पित विषय है जीव भी एक कल्पित विषय है किसने ब्रह्म ब्रह्म रूपी स्थान में जीव की कल्पना हुई है कैसे कल्पना हुई उसके सापेक्षित यही अंत करने के रूप उपाधि न हो और चितावास न पड़े तो जीव गए जीव है जीवारी? जीवाणी विषय की अपेक्षा से आप कहते हो चित्त नाम का चीज है और चित्ता दृश्य जीवा जीवाली दृश्य है अब तो अन्योन्य दृश्य इधर एक दूसरे के दृश्य बन जा रहे एक तरह से चित जान रहा है चित्ती तो बोल रहा है ना कि मैं जीवता हूँ तो बोल कौन रहा है मैं जीव हूं मैं अज्ञानी हूँ तो क्या कौन है चित्त बोल रहा है अब तो चित्त ने जीव को दृश्य बना जीव बोलता तो क्या मेरा मन खराब तब तो क्या कर रहा है जीव के लिए चित्त दृश्य हो गया यदि जीव का अनुभव नहीं कर पाएगा तो चित्त बोल ही नहीं सकता मैं अज्ञानी हूँ यदि चित्त ने जीव को देखा अजय चित्त का दृश्य जीव है अध्यय चित्त आता है उसके साथ आगत्म कर लेता ही है यह कि मेरा जीव है ऐसा नहीं बोलता वैसे जीवा तो बोलता है ना मेरा चित्त है मेरा मन है चित नहीं बोलता ये मेरा जीव है कितना ही अंतर है बोलने में भाषा में जब चित जीव को दृश्य बनाता है ना तब चित जीव जिसे तवत्व कर लेता है और कहता है मैं जीव निश्चिम भाव में इतना अंतर है देख रहे हैं जैसे शरीर मरे तो मैं मर गया बोल नहीं बोलते इस दृश्य के साथ करते हैं कई बार इसी प्रकार वहां चित्त क्या करते है हमेशा लेके उसका आदत है चित्त को जब वो जीव को देखता है जीव को दृश्य बनाता है तो वो जीव को स्वभिनत दृश्य नहीं बनाता है स्वरात्म दृश्य बना लेता है इसलिए कहता है क्या कि ये मैं हूं मैं जीव हूं मैं, मैं अज्ञानी हूं मैं बुद्धिमान हूं ऐसे लेकर बोलने लग जाता है लेकिन जब जीव चित्त को दृश्य करता है तो स्वभिन्न कर लेता है तो मेरा चित्त ये अंदर है लेकिन है परस्पर दृश्य भाव जीव का दृश्य है चित्त और चित का दृश्य है जीव ले कथन में फर्क जब जीव चित को दृश्य कर रहा है तब जीव कहता है मेरा चित चित्त ने दृश्य कर रहा है और ये चित जीव को दृश्य करता है तो स्विन्न नहीं कर पाता वह स्व अभिन्नत्व ने स्व ताजा के रूप में ग्रहण करता है यही तो कह सत्या ये अमृत क्या करता है सत्य के साथ कर देता है सत्य जब भी को ग्रहण करेगा स्वान्न ग्रहण करेगा चित्त जीव सत्यम से आरोपी छोड़ दोगे जीव क्या है इसलिए सत्यमुता जो जीव है वो अंतुता चित्त को स्वाभिनत्व ग्रहण करेगा लेकिन अंत चित्त है वो सत्य को स्विनत्व नहीं ग्रहण कर पाएगा क्यों स्वा ग्रहण उसकी अपनी सत्यकार रह जाएगी चित्त के स्वयं के सत्ता खत्म हो जाएगा जिस बिन मान लेगा जीव इसे चित्र जो असत्य वस्तुने का आते है वो तो जब सत्य विश्व ग्रहण करता है तो हमेशा तयत्म तो रूप ग्रहण करता है एक स्वाभाविक अज्ञान वहा की महिमा है तो अपने अधिष्ठान के साथ जब संबंध करे वो तो तयत्व कर लेता है और अधिष्ठान विषय को ग्रहण करता है तो भिन्न ले अतएव चित्त जब भी जीव का अनुभव करेगा तो कहेगा मैं ऐसा बोल देता हूँ मैं जब चित्र नहीं देखता जब चित्र जीव का चित्र देखता है तो मेरा लेकिन फिर भी यह जरूर शब्द है कि जीव का दृश्य चित्त है चित्त का दृश्य जीव है तस्मात न किंचिति चौचते इसे विद्वानों ने पूछा ऐसा न्यून दृश्य विचित्र कहाँ से आया कैसे हुआ क्या ये बताओ सब कहते कि भाई हम कुछ नहीं बोल सकते क्या कल्पित तो वस्तु की व्याख्या क्या करेंगे कोई निरचन कौन क्या कर सके कल्पित तो वस्तु कर ही नहीं सकते आप इस करते तस्मत न किंचितिच उच्चते नहीं होगा किसने कहा दिया विद्वानों ने न किंचित रूपा भी को नहीं मानते गई गडाका नहीं मानते क्या अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं बनेगा अत दोनों नंबर है आकाश में सत्य से कौन है आकाश ही है घटावचन आकाश में नहीं घट देशावचन आकाश में नहीं किन्तु आकाश ही सत्य अतः बिंब ही सत्य है न चित्त उपाधि न चित प्रतिमृपा चिरा जीव ये दोनों ही सत्य नहीं है समझाने की कोशिश किया जाए तो चितापेक्षा में जीवाय दृश्य मतः अन्यून दृश्य तस्वा न किंच यह जो चकार है अनुकरण कर देने वाला अर्थ है ना किंच नाव कि चकार कहा गया क्यों? चित्त क्षण क्यों तो स्थिति विवेकना चित्त को चाहे चित्ते क्षणियों को इधर जीव को और जीव का विषय जो चित्त को इनके बारे में आपने यदि पूछा छेद विवेक ना नोचते है आप पूछते हो ये क्या है इनका निर्वचन करके हमें समझाइए तो विवेकी के द्वारा इस प्रश्न कोई जवाब नहीं दिया जाता नहीं स्वप्न हस्त हस्त चित्तम वाद्य जिसका स्वप्न में आपने हाथी को देखा और हाथी के अंदर भी एक चित्त जीवापना नहीं जीवापा भी चित्त भी हाथी का सब कुछ तो है लेकिन न तो आतिथ्य सच्चा है न हाथी का चित्त ही सच्चा है न आती भी जीव ही सकता है उस चित्त में जो प्रतिबदावाद जीवात्मा है जो हाथित्व का अभिमान कर रहा है वो जीव भी इसे जो देखा हो हस्ती हस्तचित्तम साधन जो जीवन जर्व है न नही विद्यते वास्तव कुछ ही विद्यमान तदा विवेक की नाम जागृत गवेकियों में भी क्या है न तो चित्त है न चित्त का दृश्य है न चित्त का भी जो दृष्टा होता आत्मा जीवात्मा नाम का चीज भी नहीं है ऐसा उसके लिए कल्पित है जीव्रत हस्त शरीर चित्त जीव वत सब कुछ इस विवेकी का दृष्टिकोण से क्या हम देवा जीव के चित्त देव अहंकारा दिया है उनका कारण और विशुद्ध संसार ये सारे, सारे त्रिपुटी है सब कुछ क्या है उसके लिए मिथ्या है इसलिए वो इसके बारे निर्वचन नहीं करते हैं, और कहते तो भाई जो है ही नहीं उसमें तो क्या निर्वचन करूँ इसलिए वास्तव वो अनिर्वचनीय है खत्म पूछा क्यों नहीं जो देते विवेक की नाम प्राय विवेकियों को ऐसे यहाँ पर भी समझना चाहिए ऐसा समझो लक्षणा तो समझा लक्ष्य प्रमाण जिसके तरह किसी तत्व को समझा जाए उसका नाम लक्षणा मैंने प्रमाणम लक्षण शून्यम करते चले गया प्रमाण शून्यम प्रमाण रहते काम दो, चित्त चैत्यम दिसलिए चित और चैत्य दोनों, दोनों के दोनों प्रमाण रहित है अतः तनमते नचित तय तद इसलिए कच्चित तय तीय तब उतर चित चैत्य उच्यतेम जगह चित्त चैत्य को लेना है चित शब्देन एक विषय ज्ञान उच्च इतम भारत क्या समझवा तथा चर विषयक ज्ञानत्व विशिष्टे न्ञा चित गृह दे एक अपरस्य हैं है क्योंकि अन्यत्र विषय ज्ञान को विशिष्ट करके ज्ञान के द्वारा चित्त और चैत दोनों को कथन किया जाता है ग्रहण करने इच्छा किया जाता है तो आप ग्रहण नहीं कर सकेंगे क्योंकि एकम अपरसम एक दूसरे का साधक हो जाता है चित्त क्या नहीं चैत्यम शक्यम कि चित्त का ज्ञान हो तब तो आप कहे तो मेरा चैत्य है मेरा देश हट पड़ा दी है तो चैत्य ज्ञान क्या और चैत्य का ज्ञान पर आप क्या मालूम तो कहोगे अरे इस घट को मैंने जाना अर्थात चित्त चित्र का मालूम हो जाता है चित्त मिति आश्रय आश्रय नभिम्बित या कथन करने इज्जत यही है इतने तरह आश्र दोष ग्रस्त है कि एक दूसरे का दृश्य होकर एक दूसरे का ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं न ही घट घटो त्याग करके कोई तो घट को ग्रहण कर सकता है क्या नत्या घटो और घट को छोड़ घट का ज्ञान कर लो ऐसा भी नहीं हो सकता घटक ज्ञान से छोड़ करके घट का कोई ग्रहण केवल घट करके दिखाओ और ज्ञान हो नहीं अगर ग्रहण हो गया ऐसे पर व्यवहार कर सकते हैं क्या यदि घटक ग्रहण हो गया तब आपको मानना पड़ेगा घटक ज्ञान हो गया है तभी आपको तो कहोगे मेरे को घटक ग्रहण हुआ और घट ग्रह तो क्या घट है ही नहीं फिर भी आपको घटक ज्ञान हो जाए ये भी नहीं हो सकता और घट ज्ञान आज घट अस्तित्व है अस्तित्व आदि घटत ज्ञान है अन्य दोष अच्छा वास्तव में न ज्ञान सत्य है न घट सत्य अतः न चित्त सत्य है न चित्त सत्य नहीं तो प्रमाण प्रवेद शक्य थे कहने का तात्पर्य है यहाँ प्रमाण प्रव भेद व्यवहार करना चाहते हो उसकी जवाब का तो कल परि तुम अपनी न शकते मैंने उत्पादन करना युक्ति से तरफ से प्रमाण आदि से बिल्कुल ही संभव नहीं है इतने प्राया। ये इसका अभिप्राय है इसलिए अब दृष्टान्त और कर स्पष्ट करता हुआ कार्यिकाए तो सरल कार्य का स्पष्ट कथन कर रहे हैं क्यों स्वप्न जीवो जायते मृत तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न भवंती चा माया मयो जीवो जायते मृयते पिछ तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न भवंती जैसे स्वप्न में जीव है कहा जाता उत्पन्न हो गया और मर गया स्वप्न में अनेको जीव आपके सामने पैदा हो जाते हैं और मर भी जाते हैं इन वास्तविक में क्या उत्पन्न हुए वो और मरे तो उत्पन्न होकर मरते तो लाश वगैरह मिल जाना चाहिए था कुछ नहीं मिलता कुछ ये हाथ नहीं लगता है और जागृत में लगता है जम के उम्र से कुछ हाथ लग रहा है भ्रांति हैप्रय माल लाश मिल, मिल गया जला दीदी राख हो गया पिंडदान भी हो गया सब कुछ कर दिया खरे अगर किसम वहां भी हो तब आपके समान यहाँ हो रहा है इसीलिए किसी स्वप्रमय जीवो जैसे स्वप्रमय जीव है स्वप्न में उत्पन्न हुआ है जैसे अनुभव आ रहा है और स्वप्न में ही मरा हुआ जैसे अनुभव आता है के पिछो तथा जीवामी सर्वे जो जागृत इसलिए कहते हैं ये जो जागृतकालीन जितने भी जीव है इनके भी जन्म कहते हैं ना उत्पन्न हो गया मर गया हो गयोग उसी प्रकार है भवंती न भवंती तो पत्य और मरण भी मिथ्या ही है ऐसा एक माया मरो जीवो मायावी ने जीव को पैदा कर दिया ऐसे महावी को आपने इंद्रजालिक जालिक सुना पीछे सरकार वाला नाम जो काट देते टुकड़े-टुकड़े कर टुकडा, टुकडा कर देते, टुकड़ा-टुकड़ा दिया, खत्म हो गया बच्चा मर गया अब एक एक टुकड़े को अलग अलग पेटी में बंद कर दिया अलग अलग जगह बंद करके रख दिया अलग कमरा में ले जाओ रख दो लेकिन बाद में रखे आ गए पूछता है ताला लगा दिया ना कमरे में लगा दिया बिल्कुल छिड़की तक खुलाने जब बंद करके बंद कर दिया हाथ एक कमरा में पड़ा है पैरे कमरा में पड़ा हुआ है सारे कमरा में पड़ा हुआ है अच्छा पिट करके आ हाँ। देखो, ही है। तो जैसे बोलता बच्चा है बच्चा वही खड़ा है हाथ तो में बंद कर आया कोई जिंदा खड़ा बचाओ तो खोल के लाओ पेटिया देखो न हाथे न पैर खाली पेटिया देखा हुआ कहा उस जमा का पांच रुपए दिए थे उन्नीस में, अठहत्तर में अड़सठ में उन्नीस सौ अड़सठ में पांच रूपए का टिकटाओ आज ये पांच सौ परमाल है माया मेरी जीव देखो मर गया टुकड़े कर दिए गए फिर जिंदा हो गए और जॉइंट लगाया कोई जॉइंट नहीं और इसका मतलब न मराओ नापस ना जी आओ जूठे दिखाई दिया तो मर गया अबर वापस खड़ा हो गया चलाता है उसके बच्चे के हाथ पर काट रहा है आराम से बुरा दिखाया था खून बह रहा है सारा दिखाई दे रहा है नारी चलाया उसे न खून बहा न कुछ नहीं है बच्चा वैसे लेटा गया था उसको उठा दिया खड़ा कर दिया बच्चों कहते तो हैं आँख बंद कर लेना उसको लेने लेना नहीं हम तुमको काटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा चिंता मन करो लेट जाओ तो बंद कराया तो आर् हवा में चलाता होगा हम लोग को दिखाई देता है की छला रहा है खुद भी प्यारा जे टुकड़े हुए सब टुकड़े कर दिए गए न मृत्यु सत्य है नन्म सत्य राम माया मयो जीवो जायते पिछड़ तथा जीवा अमी सर्वे इसी प्रकार से जागृतकालीन जीव जिसको तुम पहला रखते हो टाइम ऑफ बर्थ लिख दिया, दिया। जन्म कुंडली बनाते हो ये वास्तव उत्पन्न हुआ पति और इसका मौत सब उसी प्रकार का है जैसे माया जीव माया में जीव के उत्पत्ति और इस प्रकार से उन्होंने कहा है निर्मित हो जीव जायति मृत तथा जीवा अमी सर्वे न भवंती नवंतीको जैसे ये मंत्र से ना कर दी वाल्मीकि ने मना दिया एक घास लगा रख दिया कुशा और मंत्र मारा हो कुछ लड़का पैदा हो गया कुशा से कुछ लड़का हो गया एक घास लड़का बन गया क्या सच्चाई है इसमें क्या सच्चा बलक हो गया सच्चा था अगर हर दृष्टिकोण से बाप को ही हरा दिया राम को सारी लड़ाई हुई सब कुछ हुआ आप जानते कथा ठीक उसी में यथा निर्मित को निर्मित है वास्तविक निर्मित नहीं इसलिए निर्मित कुछ निर्मितम ही थी निर्मित कुछ अर्थ में कण प्रत्याल प्य देगा निर्मित को जीवो यथा जैसा निर्माण कर दिया गया झूठा जीप जैसे उसकी जन्म और मरण का व्यवहार होता है इसी तो प्रकार यहाँ करके समझो तथा तो जीवा सर्वे भवंती न भवंती जो और भी समझो माया, माया व्या कृपो काला कार्य तो स्पष्ट ही है स्वप्न का स्थान इसे उसके बारे में कुछ नहीं बोला और माया मय करते थे मायाव्या या कृपा निर्मित का व्याख्या करते मंत्र आदि में निष्पादिता मंत्र औषधि आदि के द्वारा जो निष्पादन किया गया जीव तीन माया निर्मित जो अंडे अंडे जादी माया से जो जा अंडे जादी और मुद्रश से निर्मित अंड जाती जिस प्रकार से जाएं ते जयंती मृंती चाह तो मनुष्य लक्षण विद्यमान ये इसी प्रकार जागृत काल में जो मनुष्य पशु आदि रूप हमें वार कर रहे हैं अंडर जीवनी आदि समस्त प्रकार की जीवों को ये भी वो कैसे है अविद्यमान एव ये भी वा। वास्तव में है अविद्यमान एव चित्त विकल्प न मात्रा ये सब केवल चित्त विकल्पना मात्रा न चित्त परिणाम मात्रा है केवल चित्र परिणाम मात्र रूप न परिणत न कच्चित जायते जीव विद्युतम सत्यम यंच न यत्र कार्य का पहले भी आ चुकी है तीसरे प्रकरण में अड़तालीसवीं कारिका एक कारिका 348 तीन अड़तालीस इसे निष्कर्ष निकला कि न कच्चित जीवो जायते कोई जीव वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है तुम ये पन्न हुआ इस जीव का कोई कारण की सिद्धि नहीं कर सकते अः मैंने जीव से संभव विद्यते इस जीव का कोई कारण ही नहीं है तुम्हें उत्पत्ति के लिए कोई न कोई कारण मानना ही होगा किसी भी कार्य की उत्पत्ति का कथन करना हो उसके लिए आपको कारण ढूंढना पड़ेगा अरे अस्य माने जीव से जीवात्म का संभवो मैं कारण नद्वितीय जीव ब्रम्यता करते हुए जीव ब्रह्म ब्रम्य गणाते वह नित्य है उसकी उत्पत्ति ही संभव नहीं है अतः कारण संभव ऐसा व्यर्थ तो ले तत्त उत्तम सत्या वह या जो कथन है ये सर्वोत्तम सत्य है मानो न मानो तेन यही मानना मुश्किल होता है ना तो जी कौन भंडारा खाने जाएगा जीव पैदाई नहीं हुआ तो भंडारा कौन खाए खाएगा बंगाली महात्मा थे उनका शर्मिजा पढ़ते थे ना जो महाराज जी से पढ़ते थे जी महाराज जी से वो कहता था कि महाराज आप आपके कहने अनुसारा मान लेते हैं कि जीव पैदाई नहीं हुआ लेकिन ये बताइए आप फिर आपके पाठ कौन सुनेगा फिर आपके आश्रम में भंडारा कौन खाएगा है आपके आश्रम की शोभा कैसे बढ़ेगी जीव ही नहीं तो <laughs> तो महाराज जी कहते थे, थे वही जब जीव नहीं ना आश्रम है तो सोचते क्यों आश्रम की शोभा कौन बढ़ाएगा? आश्रम सत्य क्या जब जीव ही नहीं रहा तो आश्रम कहाँ है कि उसकी शोभा क्या बढ़ना? और भंडारे की बात करते भंडारा कौन खायेगा अरे भंडारा है क्या कि खाने वाला कोई ढूंढना पड़े जब जीवा नहीं तो भंडारा भी नहीं उसका खाने वाला भी नहीं रही बात पहा की ये भी नहीं ना हम सुना रहे ना तुम सुन रहे हो कि तुम्हारे अज्ञान के कारण से इसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारे अज्ञान के दिखाई दे रहा है तुम रोज यहाँ आ रहे हो और रोज रामायण नाम का व्यक्ति बैठ रहा है सामने रोक सुना रहा है ये तुम्हारी कल्पना है उसे क्या किया जाए वो तब कहता समझो आपको तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या अरे जो बोल रहा है तुम्हारे लिए ना बोल रहा है तो तुम्हारे लिए दिखाई दे रहा है ना बोलने वाला कि बोलने वाला है कोई ये कौन कह रहा है हम तुम कह रहे हो ना ये तो तुम्हारे लिए हम तो कर तो आ गए जब जीव ही नहीं है तो रामानंद कहा से है वो भी नहीं है रामानंद के लिए रामानंद नहीं है वो आप लोगों के लिए रामानंद है तो क्या जवाब देता तो मेरा कोई समझ में नहीं आता ये कैसे समझ में आएगा बोलता है आप बोल भी रहे हैं। और के लिए। नहीं। ये तो है ना पूछता है और कहते है तो सही किसके लिए ये तो जानो कौन कह रहा है करके ये विशिष्ट रूप जिसके लिए, उस लिए तो है उसके लिए सब जवान है वो कहता है जब मैं आपके लिए हूँ क्या पूछ रहा है बहुत अच्छा था बंगाली जब मैं आपके लिए हूँ या नहीं हूँ तब महाराज जी भी कम नहीं महाराज जी कहते हैं आप मेरे लिए हैं या है आप बताएंगे क्योंकि आपने ही रामायण को कल्पना किया है तो रामायण के लिए ये है या नहीं ये ब्रह्मांड को सोचना पड़ेगा कैसे जवाब दिए जब ब्रह्मानंद ने रामायण की कल्पना किया ये मेरे आचार्य मेरे को पढ़ा रहे हैं करके है या नहीं। किसने कल्पना किया है ब्रह्मानंद ने कल्पना किया है कि मेरे सामने रामानंद जी महाराज बैठे हैं वे मेरे आचार्य गुरु हैं ये मेरे को पढ़ा रहे हैं ये कौन मान रहा है अरे ब्रह्मांड मान रहा है इसलिए ब्रह्मांड को सोचना पड़ेगा क्या रामानंद के लिए ब्रह्मानंद राम का व्यक्ति है या नहीं अब ब्रह्मांड को सोचना पड़ेगा ना क्या रामानंद के लिए ब्रह्मानंद रामन क्यूँ सोचे क्या रामान के लिए ब्रह्मानंद ब्राह्मण क्यों सोचे रामन कोई है ही नहीं तो ब्रह्मांड ने रामायण को बना लिया है इसलिए ब्रह्मांड को सोचना पड़ेगा कि रामानंद के लिए ब्रह्मांत ये बड़ा जाल है बोलता है ये तर्क जाल है कि तर्क जाल नहीं है वास्तविक अनुभूति है ये समझने वाली जिस दिन रामानंद के लिए संसार होगा फिर रामानंद के लिए सब कुछ है भी एक जीव है तो है उसकी अपनी कल्पना है उसके आश्रम में शिष्य है सब कुछ है वो भी एक जीव है ब्रह्मानंद है नाम दोनों एक तो की कल्पना के कारण दूसरे की अनुभूति हो रही है और एक ने अपने कल्पना भी खपा का कहना है कि देखो यही सर्वोत्तम सत्य है यत्र उस अद्वितीय ब्रह्म में किंचन न जायत कुछ भी उत्पन्न नहीं नहीं हुआ भाषिकार्यवहार शक्ति विशेष जीवाना व्यावहारिक सत्यता से युक्त इन जीवों के अंदर व्यवहारिक सत्य विषया आश्रया ये जीवा व्यवहारिक सत्यता से विशिष्ट घटपी जीवों का आश्रयभूता जो जीव है ते उन जीवों को कहा जाता है जा व्यावहारिक सत्ता आश्रय जीवाणा जन्म मरणादि इनके जन्म रणाधि हो गया जन्म मरणादि म नहीं जन्म मरणालि जन्म मरणादि मिखना पड़ेगा स्वपनाध जीव इस दे जीवन का भी जन्म मरणाली क्या है स्वप्नाध जीवन के समान समझोत्तम उत्तम तुम पर न कश्चित जाता है यही वास्तविक सत्य है उत्तात्म अन्य समस्त शब्दार्थ वही पूर्व प्रकरण में तीसरे प्रण के अर्थ कार्य का शब्दार्थ जो भी कहना है संभव शब्द है सब कुछ और व्याख्या कर दिया गया है क्या क्या कार्य का पुनः ग्रहण करने का तात्पर्य समझाया गया चित्त स्पंदित्राय ग्राह कव दि निर्विषय नित्यम असंगम तेन की चित्त स्पंदित मेदम क्या ग्राय ग्राहक वयम विषय और इंद्रिया ग्राह्य है? विषय ग्राहक कौन है? इंद्रियों युक्त या संपूर्ण जो द्वैत ग्राह्य ग्राहक वाला वही या पर दुष्टांतर वाला मत ग्राह्य को वाला यह जो द्वैत अर्थात विषय और इंद्रियों के विभाग से युक्त या संपूर्ण द्वैत क्या है चित्त स्मृत में केवल चित्त का द्वारा स्पूर्ण मात्र कल्पना आलात स्पन्दितम में वह ही है क्या रिजुअराध समस्त भाव आलात में स्पंदन ना हो तो अजम अचलम अब उसमें स्पंद हुआ रिजुअराध भाव दिखाई देने लगे तो जब चित्त का स्पंद है चित्त गए परिणाम विशेष है कि जो आपको इंद्रिया दिखाई दे रहे हैं इंद्रिया रहे हैं। तो में कुछ दिखाई दे रही है परिणत तो न हो आपको दिखाई नहीं देगा छात्रों का अवलंबित करता हुआ निर्गुण विषय के चिंतन करने लग जाओ वृत्ति मनाने लग जाओ तो ब्रह्म का वृत्ति हो गई तो आप ब्रह्म स्वरूप का तो ग्रहण कर रहे हैं इसलिए कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी क्या है चित्त विवर्त रूपम में चित्त क्या का और चित्त कैसे चित्तम निर्विषय नित्यम असंगम तेन कीर्तितम तेनाव चित्र क्या है वो नित्य असंग है ऐसा समझो चित्र सीधा आप ले ब्रह्म को ले अत पर चित्त जो पर आप होने से वो क्या है निर्विषय अतय चित्रों को नित्य करके शास्त्रों ने कहा असंग शास्त्रो ने कहा है शुक्र सर्वं चित्त स्पंदित्राहक वाला जो कुछ भी है यह द्वयम दी है इस मन मूल विज्ञान शुद्ध स्वरूप आत्मा वो क्या है वो आत्मा परमाद आत्म अरे भाषकर अंत कम नहीं लेना ले पर आत्मा यदि निर्विशयम तेना इसलिए निर्विषय है में नित्यम इस आत्मा चित नित्य है और असंग है अरे श्रुतियों ने कथन किया असंघोष सविशेष विषय संघ सिया स विषय का ही अंधात के प्रति सविषय जो वस्तु है उसी के प्रति विषय में शक्ति हो सकती है हो सकता है सविशेष ही विषय संघ शुद्धि युक्ति सिद्ध असंग करते हुए कहा रहे हैं यहाँ पर दृढ़ करने के लिए कहा सविषय होता है जो चित्त है उसी के अंदर क्या है संघ है निर्विषय चित्त कैसा है वह असंघ स जो चित्त चित होगा और घटा ज्ञान विशिष्ट में ऐसे जो अभिमान करेगा वह आत्मा में ही संघ होता है और जो गटारे विषय को प्रत्याग करता है अभिमान कर रहा है जो वो निर्वित चित्त वो निर्विता है वो शुद्ध होता होता तव असंगो निश्वा चिंगमीर्थी किला चिता असंग निर्वत्वाम यहाँ चित्त कल सं पर नास्तौ परतंत्रा संद्धियास्ते पर निर्विषय जब हो जाता है जीवात्म तो वह असंग हो जाता है आपने कहा वह नित्य असंग रूप है ऐसे शास्त्रों ने भी कहा है कि पूर्व कार्य का अंतिम है चित्तम निर्विषयम यदा तदा नित्यम असंगम तेन गिरदिदम जब यह आत्मा निर्विषय हो जाता है तब इस आत्मा को नित्य कहा गया और असंग शब्दों से कहा गया शुरू होंगे कहते यदि निर्विषय यदि हो तभी असंग नहीं हो सकता है पूर्व पक्ष का आशय है भले ही विषय रहित हो जाएगा क्योंकि नहीं आयोग का भी मन है समानना है तभी मन और आत्मा का संयोग से आत्मा में ज्ञान पैदा होता है कभी कभी सुशिप्त में देखा गया मन का आत्मा का संयोग नहीं है उस समय आत्मा ज्ञान रहित है अर्थात ज्ञान रहित है लेकिन निर्विषक होते हुए भी आत्मा में संग रहता है इसलिए तो वहाँ पर जगता है लेकिन क्यों आएगा दोबारा लेकिन उनके कथन में तो पूर्व पक्षी आशंका उनके अनुसार कर रहा है सो ठीक है क्योंकि उनके हिसाब से तो आत्मा तो ज्ञान पैदा होता आत्मा ज्ञान रूप तो है नहीं तो ज्ञान अभाव की अवस्था तो है नहीं यहाँ उनकी यहाँ तो की अवस्था मिल जा रहा सविषक ज्ञान अभाव निवेशक ज्ञान अवस्था को लेकर वो व्यवहार करके फिर भी वहां संग्रहता है आपने कैसे कर दिया निवेशक ज्ञान अवस्था वाला असंग हो जाएगा ये तो नया का सिद्धांत के खिलाफ है तो जवाब देते है सिद्धांत ये अस्तिकल्पित जिसको भी आप कल्पित व्यवहारों के कारण से शास्त्र आदि पदार्थ हैं कहते हो दिखाई देता है आपको ये शास्त्र है ये हमारा शास्त्रों को उपदेषा आचार्य हैं और हम जो है इनका शिष्य है इस प्रकार की शास्त्रता शास्त्र और शिष्य के भावना आई तो कम से कम है ना और कुछ भी ना हो दुनिया संसार जाने दो यानी ये तो कम से कम है इनको हम कैसे काट दे रहे हो कुछ भी नहीं ये तो हो नहीं सकता ऐसा जो पूर्व से होता नहीं, नहीं ये जो शास्ता शास्त्र और शिष्य यह भी क्या शास्ता शास्त्र शिष्य आदि भाव जो भी है कहते हो असू परमार्थ नास्त्र काल वो व्यवहार है तो परमार्थ का नहीं है जो अनुबह हुआ कहते हुए तो, तो परतंत्र अधिसंवृत्या परतंत्र आदि वैशेषिक आदि अन्य जो दार्शनिक लोग हैं उनके शास्त्रों के आधार पर परतंत्र ने भी शास्त्रों के व्यवहार से पदार्थों को हम है करके भले कह देंगे परतंत्र का अभिस पदार्थ पदार्थास्तु हो गए हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पदार्थ परमार्थ चाहे किसी भी अन्य शास्त्र का कथन के आदर पर कहेंगे हम है लेकिन वो भी व्यावहारिक ही रहेगा अतव पारमार्थिक दृष्टिकोण से वो भी नहीं है इसलिए स्व या अन्य दर्शन स्वशास्त्र या अन्य शास्त्र किसी भी दृष्टिकोण से शास्त्र शास्त्र और शिष्य के जब प्रभेद व्यवहार होता है तादृश भेद व्यवहार वह क्या है आविद्य है कार्परिक है ऐसा काल्पनिक व्यवहार जो होता है वह कभी पारमार्थिक नहीं हो सकता चाहे स्वमती हो चाहे परमती चाहे स्वशास्त्री